डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं भाग एक कहते हैं आज से लगभग पांच छह सौ बरस पहले की बात है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा नामक ग्राम में पांडे उपजाति का एक बड़ा ही तपोनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण रहता था उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत रूपवती थी और जिसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी उन्हीं दिनों अमोड़ा से कुछ मील के फासले पर डोमिन दुर्ग नामक एक स्थान था जिसका राजा उग्रसेन जाति का डोम था बस्ती जिले में अब भी एक स्थान डोमिनियम बुर्ज कहलाता है हो सकता है इस नाम में डोमिन दुर्ग की ही कोई यादगार अटकी रह गई हो डोम राजा ने जब ब्राह्मण कन्या के अमिंद्य रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी तब तो उसने ब्राह्मण के पास यह संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दे ब्राह्मण के सामने बड़ा भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया आपतकाल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी उसने परिणाम की कुछ भी परवाह किए बिना डोम राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया इस पर डोम राजा ने दल बल के साथ अमोड़ा पर चढ़ाई कर दी और ब्राह्मण के पूरे परिवार को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया बंदी गृह में ब्राह्मण कन्या को एक तरकीब सूझी उसने डोम राजा से कहला भेजा कि मैं अपने माता पिता को कष्ट मुक्त देखने के लिए तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं मगर विवाह से पूर्व मैं अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराने की आज्ञा चाहूंगी मेरे माता पिता को मेरे लौटने तक बंधक के रूप में बंदी रखा जा सकता है डोम राजा इस पर सहमत हो गया और कन्या तीर्थ यात्रा के लिए छोड़ दी गई उन दिनों अयोध्या अवध प्रांत की राजधानी थी जिसके सूबेदार राय जगत सिंह थे जगत सिंह श्रीवास्तव कायस्थ थे बड़े ही धर्मात्मा नीति कुशल परायण और पराक्रमी अयोध्या पहुंचकर ब्राह्मण कन्या राय साहब के समक्ष उपस्थित हुई और उसने उन्हें अपनी और अपने परिवार की विपधता सुनाई अपने पूर्वजों के मूल स्थान की देवी स्वरूपा उस कुमारी कन्या का परित्राण करने की राय साहब ने प्रतिज्ञा की बस्ती का पुराना नाम कहते हैं श्रावस्ती था जिसे पुराणों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था और मूलतः वहीं से आने के कारण वहां के कायस्थ श्रीवास्तव कहलाए राय साहब ने एक बड़ी सेना सजाकर डोमिन दुर्ग पर चढ़ाई कर दी डोम राजा के पूरे परिवार का सफाया कर दिया और ब्राह्मण को कारागार से मुक्त करके उसको तपह पूत कन्या उसे सौंप दी राय साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उस निर्धन और असहाय ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था उसने अचानक अपने यज्ञोपवीत की ओर देखा और उसे उतारकर कर राय साहब के कंधे पर डाल दिया बोला इसके द्वारा मैं अपना पांडे आस्पद आपको प्रदान करता हूँ और आपको ब्राह्मण बनाकर अपनी ब्राह्मण कन्या आपको समर्पित करता हूं ब्राह्मण ने इसी अवसर पर रायसाहब साहब से यह वचन लिया कि उनके वंश में कोई मदिरा पान नहीं करेगा और यदि करेगा तो कोड़ी हो जाएगा जगत सिंह के वंशज अमोड़ा के पांडे के नाम से प्रसिद्ध हुए और दो तीन शताब्दियों तक अमोड़ा के ही निवासी रहे अमोड़ा किसी समय छोटा मोटा ग्राम न होकर पूरा जनपद था जिसमें सैकड़ों ग्राम थे किसी कारण किसी समय शायद आज से दो ढाई सौ साल पहले अमोड़ा के पांडे लोगों के बहुत से परिवार अपना मूल स्थान छोड़कर अवध के विभिन्न नगरों गांवों में जा बसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार भी मूलतः अमोड़ा का था और जीविका की तलाश में जीरा दे बिहार जा पहुँचा था एक बार बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा था कि वे अपने पूर्वजों की भूमि अमोड़ा की यात्रा भी कराए थे शायद अन्य परिवार भी इसी कारण निकले हों पर सहसा अमोड़ा से जीविका के साधन विलुप्त कैसे हो गए इसका किसी को पता नहीं हो सकता है कोई भारी अकाल पड़ा हो क्योंकि अकाल के समय जनता प्रायः एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए चल पड़ती है संभव है किसी राजा या सामंत ने अमोड़ा पर आक्रमण किया हो निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता बस्ती हरदोई लखनऊ गोंडा बहराच सीतापुर सुल्तानपुर फैज़ाबाद प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्रीवास्तव कायस्थों के बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने को अमोड़ा के पांडे कहते हैं या अपना अल पांडे अमोडा बतलाते हैं अल शब्द की व्युत्पत्ति मुझे नहीं मालूम संभवतः देश शब्द है अर्थ है इसका कुल या वंश अमोढ़ा के पांडे लोगों की विशेषता दो बातों में है पहली यह कि विवाह के समय ब्राह्मण लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं जबकि शूद्र समझने के कारण कायस्थों की अन्य शाखाओं का उपनयन संस्कार भी नहीं करते या कुछ समय पहले तक नहीं करते थे अब तो दक्षिणालोभ में उदारता के कारण नहीं उन्होंने अपने बहुत से समय रूढ़ सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया है दूसरी वे मदिरा नहीं छूते उनके यहाँ यह किम वदंती है कि उनके वंश का जो कोई मदिरा पिएगा वह कोड़ी हो जाएगा जबकि अन्य कायस्थ शाखाएँ अनियंत्रित मदिरा पान के लिए मशहूर हैं या थी कायत हो प्रधानसी रहे पियंतो पृथ्वीराज रासो लिख गए कभी सोचता हूँ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान के रूप में डॉ राजेंद्र प्रसाद का पदस्थ होना चंद्रदाय की उक्ति पर कितना बड़ा व्यंग होगा? विवाह के समय यज्ञोपवीत धारण करने की प्रथा में निश्चय ही उस घटना की स्मृति जगाई जाती है जो जगत सिंह के साथ घटी थी और जिसके द्वारा उन्हें पांडे का आस्पद और ब्राह्मण कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी किन्हीं पुराणों के अनुसार मैंने ऐसे सुना है कायस्थों के आदि पुरुष यमराज के मंत्री और लेखाकार धर्मराज चित्र का विवाह भी ब्रह्मा की कन्या के साथ हुआ था जिससे उन्हें बारह पुत्र रत्न प्राप्त हुए श्रीवास्तव्य माथुर निगम सक्सेना आदि जो कायस्थों की बारह उपजातियों के मूल पुरुष हुए